बापू नगर में अपनी विशेष सेवाएं देते हैं उनसे आज हम लोग बातें करेंगे और बहुत ही ख़ास है क्योंकि 62 रनिंग में भी हेल्दी वेल्दी और हैप्पी रहते हैं और आज भी एक यंग मैन की तरह वो सेवा कार्य करते रहते हैं चलते फिरते बहुत सारे लोगों का मिलना जुलना होता है बहुत सारे कार्य कम होते हैं उन सभी चीज़ों को बड़े आनंदित होकर करते हैं और अपने आप को बहुत ही अच्छी तरह से मैनेज कर चुके हैं और उनका एक लाइफस्टाइल बना हुआ है जिसके आधार से वो आज भी हेल्दी वेल्दी और हैप्पी हैं तो आप सभी की तरफ से बाबू भाई का सलामी ज़िंदगी इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है नमस्कार मेरा रेडियो मधुवन सभी सुनने वाले को और मेरा फैमिली में मदर फादर दो बहने और हम तीन भाई थे और तो मदर और फादर अभी एक्सपायर हो गए हैं दो भाई वो अपने अपने रीति से सेट से है दो बहनों का भी शादी हो गई है और मेरा सबसे छोटा भाई है अभी एक मास से अपना कुछ सोशल विंग में और उसमें धार्मिक विंग में जुड़ा हुआ है सेवा करते रहते हैं जी बाबू भाई बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया अपने बारे में बताने के लिए अपने परिवार के बारे में बताने के लिए और मैं चाहूँगा कि जैसे हमारा बचपन होता है यादगार होता है तो मैं चाहूँगा कि आपकी बचपन की कुछ बातें हमारे सभी श्रोताओं को ज़रूर सुनाइए आपका जन्म कहाँ पर हुआ आपकी स्कूलिंग कैसे हुई उस टाइम का स्कूलिंग कैसे है वो सारी बातें हम सुनना चाहेंगे हम बचपन से हमारे गाँव में थे यहाँ नहीं थे शायद अब डिस्ट्रिक्ट है विजयनगर तालुका वहाँ से बचपन से शुरुआत हुई जन्म हुआ वहीं जन्म हुआ और वहाँ से स्कूल में पढ़े सात तक गांव में स्कूल थी फिर बाद में आठ नौ दस वहाँ से दस बारह किलोमीटर जाना होता था और हम पैदल जाते हैं उस वक्त कुछ व्हीकल नहीं थे तो पैदल जाते थे तीन साल पैदल तक स्कूल की फिर बाद में दसवीं के बाद मैंने खुद को कुछ हमारा उन्नति के लिए सोचा कि भाई मैं कहीं बाहर जाऊँ तो वहाँ थी बारह तक फिर भी मैंने यहाँ अहमदाबाद में आया दस और बारह अहमदाबाद में पास की फिर बाद में पिताजी का मैं से जॉब करते थे उसका रिजाइन हो गया फिर मैं खुद अकेला रहकर पढ़ाई की कॉलेज की पढ़ाई की उस वक्त मेरे मैंने खुद को धार्मिक में बहुत रस था तो मॉर्निंग कॉलेज थी तीन साल मॉर्निंग कॉलेज की और शाम को जो समय मिलता था यहाँ शिव का मंदिर था तो शाम को जो शिव के मंदिर थे उसमें पूरी जवाबदारी मेरी थी उसकी पूजा करना आरती उतारना सब पूरी मंदिर की मैं ही करता तीन साल तक अच्छा तो अच्छा क्या बात है बहुत ही अच्छी बात आपने बताया और मैं चाहूँगा कि जैसे बचपन की जो स्कूलिंग लाइफ है जहाँ साबरकाठा के पास में आपका जो गाँव था छोटा सा तो वहाँ का जो स्ट्रक्चर है किस तरह का स्कूलिंग होता था कितने घंटे का होता था कैसे पढ़ाई चलता था थोड़ा सा बताए जब स्कूल था एक से सात दौरान वो हम दस साढ़े दस ग्यारह बजे जाते थे पाँच बजे तक रहते थे बीच में एक घंटा छुट्टी थी तो घर से खाना खा के जाते थे शाम को वापस आते थे गांव में ही थे बिल्कुल पास में ज़्यादा नहीं थे एक किलोमीटर ही दूर थी वो भी बहुत एन्जॉय किया सात तक आराम से सबके साथ जुड़ना मिलना फिर बाद में जब आठ से आए तब भी पहाड़ी में बीस पूरा पहाड़ी क्रॉस करके जाना होता था मेरे ख्याल से एक आधा घंटा एक दो किलोमीटर जितनी पहाड़ी थी पहाड़ी पास करके सब जाते थे हम दस बारह लड़के थे और पूरी मिल के जाते थे सब एन्जॉय करके जाते थे बीच में जब बारिश आता था तो बहुत मज़ा आती थी क्योंकि बारिश के हिसाब से पूरा पानी नदी नाला भर जाता था तब तो हम खेल के खेलते वापस घर आते थे लेकिन मदर बहुत टेंशन में रहते थे क्योंकि लेट हो जाते थे हम एंजॉय करके आते थे और रास्ते में मदर कि क्यों नहीं आए क्यों नहीं आए बारिश होते हैं तो टेंशन होता है कभी पानी ज़्यादा होते कहीं बह न जावे इसलिए हिसाब से, से हम बोलते थे आप चिंता नहीं करो बहुत सारे लोग होते हैं अच्छा उस समय कोई व्हीकल वगैरह गाड़ी वगैरह की सुविधा वगैरह मिलती थी आपको नहीं उस वक्त नहीं था पतली कैडी थी रास्ता पूरा व्हीकल जावे ऐसा भी नहीं था फोर व्हील जाने पतली रास्ता था पगडंडी उससे हम जाते थे स्कूल में क्योंकि वो शायद मेरे ख्याल से सेवेंटी सेवन या सेवेंटी सिक्स की बात है okay, okay, okay. उस वक्त इतना oh, विकास नहीं था ट्रक्चर नहीं हुआ था तो हम पैदल जाते थे पैदल आते थे लेकिन एंजॉय बहुत करते थे बहुत मज़ा आती थी चलिए बहुत ही अच्छी बात आपने बताया सेवेंटीज की बातें आपने सुनाया कि उस समय किस तरह का जो हमारा गांव का जीवन शैली है वो आपने बताया और अभी कैसा है आपका जो गाँव है जहाँ से आपने जन्म लिया जहाँ आपने पढ़ाई किया वहाँ का स्ट्रक्चर अभी कैसा बदला हुआ है अभी जमीन तो ज़मीन तो लैंड है हमारे पास है तेईस एकड़ ज़मीन है लेकिन घर पे कोई नहीं रहता मदर फादर ने शरीर छोड़ दिया दोनों तीन भाई है तो तीनों भाई अहमदाबाद में रहते हैं दो बहने हैं दोनों बहनें की शादी हो गई वो अपने अपने रहते हैं लेकिन फिर भी घर में वहाँ हमारे गांव है वहाँ खुद की ज़मीन है बोर है बोरवल है हम दे देते हैं ज़मीन वाले वो भाग में कर लेते हैं छोटे स्ट्रक्चर कैसा है स्कूल वगैरह वो वैसे ही स्कूल अच्छी बनी है अभी तो थोड़ी पक्की बनाई पहले कच्ची थी रोड अभी प्योर पक्के बना दी है आराम <laughs> से सब में से विकल्प बहुत सारे सब जगह से गाड़ी आती है अच्छा। जो ना पूरे गुजरात से वहीं गाड़ी जाती है बस जाती है गवर्नमेंट की और स्कूल भी पक्की बना दी हमारी जो स्कूल थी पहले कच्ची थी कच्ची माना ऊपर पत्रे थे जो सीट के पत्रे आते थे वो थे और कच्चे थे तभी तो वो पूरा अभी का स्लेब डाल दिया अभी के हिसाब से गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा बना दिया है सबसे यानी कल्प हो गया पूरा नहीं तो बहुत ही अच्छी बात आपने बताया अपने बचपन की बातें और आशा करता हूँ हमारे सभी श्रोताओं को भी सुनकर कहीं ना कहीं अपनी बचपन की बातें अगर जो बड़े बुजुर्ग हैं वो अगर सुन रहे हैं तो उनको भी अपने बचपन की बातें याद आ रही होंगी कि बचपन के दिन बुला न देना ऐसा भाव है तो आइए आगे बढ़ते हुए एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं उसके बाद फिर बाबू भाई से और बातें करेंगे कि किस तरह से उन्होंने अपना स्कूलिंग पूरा होने के बाद पढ़ाई पूरा होने के बाद क्या क्या संघर्ष उनको करने पड़े किस तरह का उनको जो है काम करना पड़ा वो सारी चीज़ें हम लोग सुनेंगे उनसे लेकिन अभी लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक सुनते हैं बचपन के दिन बुला न देना आप सुनाए हैं रीड मधुबन नाइनटी पॉइंट सुनते रहो मुस्कुराते रहो बचपन के दिन भुला न देना ओ बचपन के दिन भुला न देना आज हसे कल रुला न देना आज हसे कल रुला न देना ओ बचपन के दिन भुला न देना रुत बदलिया बीते दिल के तराने हो न पुराने रुत बदले या जीवन बीते कल रुला न देना हो बचपन के दिन भुला न देना बचपन के नमस्कार ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है सलामी जिंदगी इस कार्यक्रम को आप सुन रहे हैं और आज संडे हैं आशा करता हूँ आप सभी छुट्टी फरमा रहे होंगे और बहुत ही खुशी से आज के दिन को एंजॉय कर रहे होंगे और जब छुट्टी होता है तो परिवार के साथ अपना समय बिताइए बहुत सारे लोग ऐसे हैं छुट्टी के दिन भी काम पे जाते हैं तो मैं चाहूँगा कि छुट्टी के दिन बिल्कुल काम पे ना जाएँ अपने परिवार के साथ कुछ समय बिताइए कुछ आध्यात्मिक ईश्वर के लिए भी टाइम दे अपने लिए भी टाइम दे ताकि आपके जीवन में खुशियाँ बनी रहें क्योंकि हम छुट्टी के दिन भी काम करते रहेंगे ज़िंदगी भर काम करते रहेंगे तो फिर जो ईश्वरीय सुख है या प्रभु मिलन का जो आनंद है या परिवार के साथ रहने का जो सुख है वो हम लोग नहीं ही ले पाएंगे इसलिए छुट्टी का दिन जरूर हमें अपने बच्चों के साथ अपने परिवार के साथ रहना है और अपने लिए थोड़ा टाइम जरूर सुबह या शाम टाइम निकाल कर अपने आप से भी बातें करने का एक टाइम दे ताकि आपके जीवन की उन्नति बहुत जल्दी हो सके तो आइए फिर से एक बार बाबू भाई का स्वागत है सलामी जिंदगी इस कार्यक्रम के आज के हमारे खास मेहमान हैं और उनसे बातें हो रही हैं तो अभी मैं जानना चाहूँगा आपसे कि हमारे जीवन में जैसे ही पढ़ाई पूरी हो जाती है तो हमारे जीवन में एक संकल्प आता है कि अभी हमें काम करना चाहिए या कुछ बिजनेस करना चाहिए तो आप पढ़ाई पूरा करने के बाद आप क्या सोचते थे किसके बारे में सोचते थे क्या करना चाहते थे अपना व्यूज़ अपना जो संघर्ष है उसके बारे में बताइए मैंने पढ़ाई करते ही टी वाई हो गए फिर बाद में हम फैक्ट्री में जाते थे तो वहाँ उस वक्त बहुत कम पैसे मिलते थे एक वीक के शायद डेढ़ सौ रुपये के आसपास मिलते थे तो वो लेते थे फादर रिटायर हुए थे तो फादर जब रिटायर हुए गांव जा रहे थे बोले भाई तेरे को पैसा चाहिए मैंने मना कर दिया क्योंकि मैंने खुद को सोचा था कि मैं खुद क्यों मेहनत करके आगे नहीं आएगी सब लोग आते थे हम क्यों नहीं कर सकते इसके हिसाब से एक भी पैसा नहीं लिया खुद को आगे मेहनत की ये किया जब कॉलेज की पढ़ाई थी तब भी मैं कॉलेज से एक बजे घर आ जाता था फिर खाना खाकर तुरंत फैक्ट्री में चला जाता था उस अनुसार मैंने पढ़ाई खुद अपने ही से की है कोई नहीं फिर टी होने के बाद जब जॉब का आया तो हमारे वहीं मैं रहता वही पास में इंस्पेक्टर का लड़का था उसने बोला भाई मेरे कॉलेज में कुछ वैकेंसी आई है एडवर्टाइज आई है तो मैंने बोला मेरी मार्कशीट सब दे दी उसने कि तू ही कर तो उसने सब किया फिर मेरा इंटरव्यू आया इंटरव्यू में फोर्टी फाइव लोग थे और उसको तीन सीट लेने की थी ज़रूरत थी तेंथ तो उसमें मेरा नंबर लग गया तो मैं मॉर्निंग कॉलेज में जाता था जॉब करता था सात से बारह तक फिर बाद में घर आता था और उस वक्त जब मैं पढ़ाई कर रहा था और पहले से मैंने फिजिकल बॉडी फिजिकल में बहुत रस था तो उस वक्त हम एक्सरसाइज करने जो जिम में जाते थे तो उस वक्त तो पास में ही एक सत्संग चलता था तो मैं वहां रोज पूछता था भाई क्या है क्या है तो उन लोगों ने बोला भाई आओ आप भी सुनो तो मैं एक जा एक दिन गया तो उन लोगों ने बिठा दिया पूरा सेवन डे का हिस्ट्री उसने पूरा आध्यात्मिक में सुनाया फिर बाद में मैं जॉब किया फिर घर वालों ने भाई शादी अभी उम्र हो गई है बीस इक्कीस साल की तब शादी करो तो मैंने आध्यात्मिक लाइन तो पहले से थी और मेरा बड़ा भाई मारा मेरा बापूजी का जो बड़ा अंकल होते हैं ना उसके बड़ा बेटा बचपन से उसका शादी की थी लव मैरिज किया था लेकिन उसमें दोनों को आपस में थोड़ा संघर्ष रहे थे, थे अच्छा नहीं बनता था तो वो मैं हमने पहले से बच्चे से जब छोटा था तब से देखता था तो मैंने थोड़ा आध्यात्मिक लाइन आया जीवन में थोड़ा आध्यात्मिक आने के बाद थोड़ा उस मैंने देखा शादी करने के बाद भी अगर यही जीवन होता है दुखी रहना दुखी रहना एक इधर मुंह करके बैठा था एक इधर मुंह करके बैठते रहते उनके घर में जाता था तो पहले से मैंने सोच लिया कि भाई अपना शादी नहीं करनी है भले घरवालों ने बहुत प्रेशर किया मामा ने प्रेशर किया मम्मी पप्पा ने प्रेशर किया फिर भी मैंने एक ही निर्णय पर नहीं मेरे को आध्यात्मिक जीवन में ही जाना है वो ही सबसे श्रेष्ठ जीवन है अपने जीवन में उन्नति करनी है खुशी भरी लाइफ जीना है तो यही एक रास्ता है इसलिए मैंने आध्यात्मिक जीवन अपनाया और श मॉर्निंग में कॉलेज में आता था एक बजे आने के बाद अपना आध्यात्मिक लाइफ में बहुत और जहाँ भी मंदिर में शायद यहाँ अहमदाबाद में साबर ये सरखज करते भारती बापू का आश्रम वहाँ बहुत बड़े बड़े सन्यासी लोग आते थे तो वो लोग पूरी नाइट सत्संग भजन करते थे तो मैं पूरी नाइट के नाइट वहाँ बैठा रहता था जब भले छोटी उम्र थी बीस बाईस का लेकिन इतना मेरे को रस था तो वहाँ जा पूरी नाइट बैठा रहता उन लोगों का सुनते रहता सुनते रहते थे सुबह में तीन बजे चार बजे घर पे आते थे इतना रस था पहले से तो उसके बाद इसलिए मैंने वो लाइफ नहीं आजमाई क्या बात है बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस आपने शेयर किया आशा करता हूँ हमारे श्रोताओं को और ख़ास हमारे जो इस रेडियो मधुबन को आप सुन रहे हैं उन सभी को एक मोटिवेशन मिल रहा होगा कि कैसे आज का वर्तमान समय हम देखते हैं कि कहीं कही ना कहीं जिसमें हम लोग सुख समझते हैं वहाँ पर भी दुख मिलता है तो ऐसे में सबसे अगर सादा जीवन उच्च विचार और अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाना है तो आध्यात्मिकता एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर हम अपने जीवन को उन्नति की ओर ले जा सकते हैं और सुकून भरा जिंदगी जी सकते हैं तो हमेशा से ही बाबू बाई का जो है संकल्प चलता था कि हमें अच्छा जीवन जीना है और इसके लिए उन्होंने संकल्प ले लिया था कि मुझे आध्यात्मिक जीवन ही जीना है तो घर वालों का बहुत प्रेशर होने के बावजूद भी वो अपने संकल्प पर अड़े रहें अचल रहें और अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाया तो आज जो लोग उनको प्रेशर कर रहे थे वही लोग उनको जो है सम्मानित कर रहे हैं क्योंकि उनका जीवन देख उन्हें खुशी हो रहा है अगर उस समय वो थोड़ा भी अगर विचलित होते तो शायद आज का जो जीवन है वो ही प्राप्त कर सकते थे तो ऐसे हमारे जीवन में हमारा डिसीशन हमारा संकल्प ही हमें जो है अपने जीवन में आगे बढ़ाता है तो आई आगे बढ़ते हुए बाबू भाई एक और बात पूछना चाहूँगा जैसे आप सत्संगों में वगैरह जाते थे तो क्या ऐसा आकर्षण रहता था क्या कौन से भाव कौन से गीत या कुछ चीज़ें हैं जो पकड़ के रखते हैं हमें तीन तीन बजे तक अगर आप बिना सोए बैठते हैं तो कोई ना कोई एक आकर्षण है वो चीज़ क्या थी मैंने ये अनुभव किया उस वक्त कि जो भजन लोग गाते थे बड़े बड़े गुरु आते थे वो शायद अभी तो नहीं है बड़े वो श्रेष्ठ थे पूरे इंडिया से आते थे लेकिन उस वक्त मैं समझ में नहीं पाता था लेकिन फिर भी मैं उनको जो शब्द है सिर्फ उनकी वॉइस पर नहीं अड़ा रहता लेकिन उसको जो शब्द के पीछे क्या भाव है उस पर उसके पीछे मैं जाता था वो समझने की बहुत कोशिश करता उस वक्त तो नानी छोटी थी तो मैं नहीं समझ पाता था लेकिन अभी मैं समझ में आ गया कि नहीं वो क्या भावार्थ निकलता है उसके पीछे जैसे गीता में पढ़ जाते हैं लेकिन उसके श्लोक है आध्यात्मिक श्लोक जो है उसके पीछे क्या भावार्थ शब्द एक एक शब्द पकड़ के हम भावार्थ निकल लेकर मालूम होता है कि ये क्या क्या होता है तो ऐसा था, था लेकिन अभी मैं समझ गया हूँ वो उसके पीछे कितना रहस्य होता है अपने श्रेष्ठ वाणी से लोगों को काबू में रखते थे बहुत सारे लोग आते थे लेकिन सब आराम से इतने बिना आवाज़ वो लोग हजारों लोग बैठे रहते इतनी अच्छी वाणी सुनते <laughs> फिर बाद में मैं तो वो सुनते सुनते मेरा लाइफ ही चेंज कर दिया और मैंने 86 में अपना जीवन डेडिकेट कर दिया कि तो मेरे को आध्यात्मिक में ही जाना है और आध्यात्मिक जीवन में डेडिकेट कर दिया <laughs> मॉर्निंग कॉलेज जाता था पूरे दिन में यही सेवा <laughs> करते रहते रहते क्या बात है चलिए बहुत ही अच्छा भाव आपने प्रकट किया कभी कभी हमारे जीवन में ऐसा लगता है कि हम जब किसी भी सत्संग में बैठते हैं या शब्दों को सुनते हैं तो समझ में नहीं आता लेकिन फिर भी बैठे रहते हैं तो कहीं ना कहीं आंतरिक हमारी आत्मा को वो सुख मिला होता है और वो कहीं ना कहीं जो शक्ति है वो हमें पकड़ के रखती हैं और धीरे धीरे जब हम लोग ज्ञान का चिंतन मनन करते हैं तो वो चीज़ें हमारे पास आ जाती हैं और जितना कहते हैं नॉलेज इज पावर कहते हैं तो जितना आप ज्ञान सुनेंगे उसके ऊपर थोड़ा सा मंथन करेंगे तो वो शक्ति बन जाती है उसकी एनर्जी आपको मिल जाती है हाँ एनर्जी मिलने में एनर्जी बनने में टाइम ज़रूर लगता है लेकिन उसके लिए आपको खुला मन रख के उन चीज़ों को समझना और उस, उस उन उस जगह पे जाना आपके लिए बहुत ज़रूरी है अगर आप जाएँगे नहीं सुनेंगे नहीं तो वो एनर्जी भी आपको मिलेगी नहीं तो ये चीज़ बाबू बाई को अच्छी तरह से पता था और वो इसीलिए लिए वहाँ पर रात को भी जाकर बैठते थे और उन चीज़ों को समझने की कोशिश करते थे और जैसे जैसे वो समय देते गए और फिर बाद में चीज़ें जो है उनको स्पष्ट होता गया कि क्या है वो आध्यात्मिक शक्ति क्या है उसे अच्छी तरह से जानकर अपने जीवन में उसे उतारा उन्होंने तब जाके आज वो इस मुकाम पे पहुँचे हैं आज उस आध्यात्मिक जीवन को पूरी तरह से जी रहे हैं आध्यात्मिक लाइफस्टाइल वो जी रहे हैं तो आइए आगे, आगे बढ़ते हैं और बाबू एक और बात बताइए कि जैसे हम लोग भक्ति मार्ग हो या फिर इस आध्यात्मिक मार्ग में कहीं ना कहीं हमें संगीत या गीत जो है बहुत प्रिय लगते हैं तो आपके दिल में ऐसे कौन से गीत हैं जो आपको बहुत पसंद आते हैं उसमें से एक गीत जो हैं जो आपको हमेशा सुनने में मोटिवेशन मिलता है उस गीत को थोड़ा सा एक लाइन गाइए और उसका भाव क्या है क्यों अच्छा आपको लगता है उसके बारे में बताइए भी उस गीत में तो यही है कि जैसा सोचे वही कर्म हम करें सोचे अलग और कर्म करें अलग ये मैं नहीं मानता अपने दिमाग में जो आया जैसा कर्म करना है वही प्रैक्टिकल लाइफ करना है जैसा सोचना है वही प्रैक्टिकल करना है शुभ संकल्प वाला है हमारा शुभ संकल्प करो वैसी दुनिया बन जाएगी हमारे शुभ संकल्प से वाइब्रेशन ओरामंडल जो कहते हैं वो ओरामंडल इफेक्ट करते हैं तो वो वातावरण बनता है उस वातावरण से हमारी लाइफ श्रेष्ठ बनती है सुखमय जीवन बनता है यही मैं मानता हूँ बाबू भाई बहुत ही अच्छे भाव आपने प्रकट किया है ऐसा कहा जाता है कि जैसे आपका विचार वैसे आपकी जीवन बनता है तो जितने अच्छे आप विचार करते हैं उतने अच्छे कर्म करते हैं तो वो आपको आनंद देता है आपकी सोच और कर्म में अगर अंतर पड़ जाता है तो जीवन में सुख नहीं मिलता है कहीं ना कहीं दुख या तनाव रहता है तो इसीलिए ये बहुत ही अच्छा भाव उन्होंने प्रकट किया कि जितना आप अच्छा सोचते हैं अच्छा करेंगे उतना तो ज़्यादा सोचना है लेकिन ज़्यादा क्या सोचना है शुभ संकल्पों के बारे में शुभ विचारों के बारे में सोचना है तो इसीलिए कहा जाता है शुभ संकल्पों के दीप जलाओ तो आइए बहुत ही खूबसूरत भाव उन्होंने प्रकट किया बाबू भाई ने तो अभी आगे बढ़ते हुए एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और इसी भाव को प्रकट करने का प्रयास हम सभी मिलकर करेंगे आप सुनाए हैं रेड मोदन नाइनटी पॉइंट फोर एफ एम सुनते रहो शुभ संकल्पों के दीप जलाएं अपने अपने मन में शुभ संकल्पों के दीप जलाएं अपने अपने मन में जग जिया होगा प्रेम से सुख ही सुख कण कण में शुभ संकल्पों के दीप जलाए बदलने वाला राजयोग का मार्ग यही है सहज सरल निराला दिव्यता की बन जाए मूरत मंदिर से तन में जग जियारा होगा प्रेम से सुख ही सुख कण कण में शुभ संकल्पों के दीप जलाए